पुराणार्क अर्क माने सूर्य या पुराण सूर्य सूरज निकलता है तो सवेरा होता है सवेरा होता तब सूरज नहीं निकलता सूरज को बुलाना पड़ता है ए, सवेरा हो गया चलो भाई ड्यूटी पे आओ सवेरा होता है तब सूरज नहीं निकलता जब सूरज निकलता है तो सवेरा होता है यह सूर्य का प्रभाव है मुर्गा बोलता है तो सुबह नहीं होती सुबह होती है तब मुर्गा बोलता है कभी कोई ये कहे कि अरे आज मुर्गा नहीं बोला अब कैसे सुबह होगी हो सकता है कभी कभी मुर्गा ना बोले कहीं गया हो पार्टी में देर रात लौटा हो ढाई बजे वो तो बेचारा मुर्गा सुबह उठ नहीं पाया तो नहीं बोला तो हम क्या चिंता करने लग जाए अरे मुर्गा नहीं बोला अब सुबह कैसे होगी भैया सुबह होती है तो मुर्गा बोलता है मुर्गे के बोलने से सुबह नहीं होती तो मुर्गे में और सूर्य में कितना अंतर है सुनो और जब सुबह होती है तो सूरज नहीं निकलता जब सूरज निकलता है तो सुबह होती है। तो मुर्गे में और सूरज में बहुत अंतर है मुल्ला नसरुद्दीन जा रहे थे गधे पे सवार होकर के कोई मिला मार्ग में मुल्ला मुला असलकुम बोले सलाम असलम कहां चले मुल्ला बोले गधे से पूछो मैं तो गधे पे सवार हूं और मेरी तो मानता नहीं मैं जहां ले जाना चाहता हूं जाता नहीं तो गधे से ही पूछ लो कभी कभी हमारे जिसके हम पति है जिसके हम पिता है जिसके हम मालिक है वे ही हमारा नहीं मान तो क्या करना चाहिए बेटे से पूछो क्या करना चाहिए अरे भागवान भाई इनसे पूछो कहा जा कहां चले हमको तो पता नहीं जहां गधा ले जाए गधे से पूछो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है बात तो जब सवेरा होता है तब सूरज को ड्यूटी पे चढ़ना पड़ता है यह वाली बात नहीं है जब सूरज निकलता है तब सवेरा होता है प्रभावी लोगों का यह प्रभाव है बाकी तो मुर्गे के बोलने से सुबह नहीं होती सुबह होती है तो मुर्गा बोलता है यह फर्क है तो भा दीपताओ माने प्रकाश श्रीमद भागवत पुराण सूर्य और जब सुबह हुई सवेरा हुआ प्रकाश हुआ जाग गए जाग गए तो ज्ञान हुआ जो देख रहे थे वो सपना था तब ज्ञान होता अरे रात के अंधकार में रास्ते में पड़ी हुई रस्सी में भी सूर्य का भास, आ, सर्प का भास होता रस्सी में सर्प दिखाई देता लेकिन जब कोई वहां आके उजाला करे तब पता चलता है कि यह तो रस्सी रस्सी में सर्प दिखाई दे रहा था बस उसी प्रकार भागवत प्रकाश करता है तो पता चलता है पर ब्रह्म परमात्मा में ही यह संसार दिखाई दे रहा था हकीकत में सर्प नहीं है ये तो रस्सी है बस उसी प्रकार हकीकत में संसार नहीं है श्री कृष्ण ही है सर्वम खाल ब्रह्म। पर्दे में सिनेमा दिखाई पड़ रहा है प्रोजेक्टर चालू है तो वहां बारिश हो रही है वहां बाढ़ आ रही है वहां आग लग रही है वहां मारामारी हो रही है वहां फूल खिल रहे हैं वहां आंधी चल रही है कुछ सत्य है क्या यदि आग लगी है तो पर्दा जल क्यों नहीं गया यदि तो इतनी बाढ़ आई तो पर्दा भिक क्यों नहीं गया यदि आग लगी है तो भागे क्यों नहीं थिएटर छोड़कर कि पर्दे वाली आग है पर्दे पे लगी है दिखाई दे रही है हकीकत में लगी नहीं आभास मात्र है बस उसी प्रकार तुम्हारे चित्र के पर्दे के ऊपर माया रूपी प्रोजेक्टर के द्वारा जो प्रोजेक्शन किया गया है वही है संसार लेकिन ये सारा खेल ये चलचित्र छाया और प्रकाश का खेल है बस उसी प्रकार प्रकाश है परमात्मा और छाया है माया बस उसी का खेल है प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवामी आत्म माया यह सब उसी का खेल है और जब वो खेल बंद होगा तो बस चित फिर पर्दे पे कुछ नहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल पर्दा खाली। तो प्रकाश में फिर ज्ञान होता है कि ये सर्प नहीं ये रस्सी है प्रकाश में ज्ञान होता है कि सिवाय श्री कृष्ण के कुछ भी नहीं है। जो कुछ दिखाई दे रहा था श्री कृष्ण में ही परब्रह्म में ही परमात्मा में ही दिखाई दे रहा था ये हमारा दर्शन है और तब भाग व त व वा माने वैराग्य ये जो भी नश्वर है मिटने वाला है जो भी बदलने वाला है उससे वैराग्य होता है न शरीर टिकने वाला है न संसार टिकने वाला है सब नश्वर है न धन टिकने वाला है न कीर्ति न ना नाम न ना सत्ता न शहरत कुछ भी कायम नहीं जो टिकने वाला नहीं है उससे वैराग्य हो जाता है वह माने वैराग्य और जब वैराग्य हो जाता है तो फिर त त्याग आदमी उसके प्रति आसक्त नहीं रहता उसका त्याग और त्याग माने छोड़ के भाग जाता यह नहीं लेकिन त्याग बुद्धि से बस अपना काम करता रहता त त्याग भैया त्याग में ही शांति त्यागा छांतिरंतरम और जहां शांति है वही सुख है अशांत से कुत सुखम यह गीता का सूत्र है इस तरह से जो ज्ञानी पुरुष है साधु संत ऋषि मुनि है वो सुखी बने हुए हकीकत में सच्चे सुखी सही अर्थ में सुखी वे ही हैं। तो भागवत चार अक्षर का शक्ति महापुराण पुराण किसको बोलते हैं पुरा अभिनवम जो पुरातन होते हुए भी नित्य नूतन हो उसको बोलते हैं पुराण वैसे कथा बड़ी पुरानी है लेकिन आज के संदर्भ में इसका अर्थ अर्थघटन करो तो नया नया नया नया लगता गंगा है ना यह कथा तो गंगा भी बड़ी पुरानी है लेकिन जब नहाने जाओ पानी पीने जाओ हर पल नहीं है हर क्षण बदलता रहता है जो कल आप नहाए गंगा में आज वो गंगा नहीं है बदल गया पानी इसलिए किसी चिंतक ने ठीक कहा कि एक ही नदी में आप दो बार नहीं नहा सकते घाट वही नदी वही लेकिन जब आप दूसरी बार नहाए तो पानी बदल गया यदि साहब जागृत आप हो ना तो भागवत भी हर पल नया नया नया लगेगा है तो वही पुराण भागवत लेकिन हर पल नया अरे घाट भी वही यानी वक्ता भी वही किसी घाट पे जाके आप गंगा में उतरते हो ना तो किसी वक्ता के माध्यम से आप कथा गंगा में उतरते हो वक्ता ऐसे ही है जैसे घाट है और गंगा के कई घाट है गंगा एक गंगा के घाट कई भागवत एक वक्ता कोई इस घाट पर जाकर नहाया कोई उस घाट पे जाकर के नहाया लेकिन घाट के लिए भी गंगा नई नई नई नई है बदल रही है तो जो वक्ता स्वाध्याय करता है भागवत का चिंतन मनन करता है वो जानता है अनुभव करता है हर पल नया है ये दिने दिने नवम नवम नमामि नमामिनद संभवम दिने दिने नवम नवम वो, वो, वो कुछ बदलाव न हो मोनोटोनस हो जाए सब धन बॉर्डम क्रिएट होती है रस कहां है जहां कला है सौंदर्य है और सौंदर्य कहां है जहां वैविध्य है दिने दिने यवताम उपैती तदेव रूपम रमणीयताया देखा आप मंदिर में जाते हो दर्शन करने ठाकुर जी वही लेकिन रोज नए नए श्रृंगार नए वस्त्र नए श्रृंगार गर्मी के दिनों में नए नए बंगले बन रहे हैं बिहारी जी के रोज अलग अलग दर्शन क्या मजा आता है तत्व वही है लेकिन सौंदर्य है उस वैविध्य में एक आदमी संगीत सीख रहा था तो उसने सोचा कि चलो सितार सीखते हैं आजकल सितारिष्ट का बड़ा तो सितार सीखना उसने शुरू किया तो एक सितार ले आया घर पर बैठ करके जब देखो सितार के एक तार को पकड़ करके बस टुन टुन टुन टुन टुन टुन बस उसी तार को उसी सुर को बस बारी बार लगातार आधा घंटा बजाया तो पत्नी बोली अब बस भी करो मेरा तो सिर पक गया बोले तू कलाकार की कीमत नहीं समझती तुझे संगीत के प्रति कोई तेरा सर पक गया तहीन है एक कलाकार की एक उगते हुए कलाकार की एक उगते फनकार का तू गला घोट रही है बोले इतने ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है मैंने सितार तुझे सितार आता है बजाना बोले मुझे बजाना तो नहीं आता लेकिन जो सितार बजाते हैं उनको मैंने देखा है सुना है वे अलग अलग सुर बजाते हैं और अच्छा लगता है फिर उसकी उंगली यूं घूमती रहती है केवल स्ट्रोक ही नहीं मारते उंगली भी घूमती रहती अलग अलग सुर बजाते हैं और आप तो बस एक ही पकड़ करके कब से टन टुन टुन टुन ये कोई संगीत है कंडाल आ रहा है बंद करो सर पक गया तो बोला अरे पगली तुझे पता नहीं वो सब लोग तो अभी ढूंढ रहे हैं खोज रहे हैं सुर को मुझे मिल गया है इसलिए कहते हैं अध्यात्म में और कला के जगत में क्या फर्क है बोले अध्यात्म में एक को ही पकड़ो तो सफल हो जाओगे और कला में एक को पकड़ा तो डूब जाओगे उसमें जितनी विविधता होगी उतना ही सौंदर्य निखरेगा कला में जितना वैविध्य होगा अच्छा गायक कलाकार जब किसी भजन को किसी पद को किसी गजल को लेकर के गाता है तो राग वही लाए वही, लेकिन हर बार प्रत्येक अंतरे को अलग अलग ढंग से गाएगा सुनाएगा ये हमारे शास्त्रीय गायक जो होते हैं रचना तो बड़ी छोटी सी होती है कभी कभी तो एक ही अंतरा होता है उस रचना में लेकिन उसकी स्थाई को इतना अलग अलग ढंग से गाएंगे बीसों बार वही पंक्ति वही पंक्ति लेकिन इतना अलग अलग ढंग से गाएंगे सौंदर्य निखरता एक बार हमारे काशी में वो शास्त्रीय संगीत में वॉकल था तो सुना रहे थे बड़ा मजा आ रहा था एक एक सज्जन को पहली बार में ले चलो शास्त्रीय संगीत में मजा आएगा बैठो बैठे थे तो कार्यक्रम शुरू हुआ तो पहले आलाप वगैरह देकर के फिर उन्होंने शुरू किया तो वह स्थाई गा रहे थे बार बार इतना मजा आ रहा था अलग अलग ढंग से गा रहे थे मैंने उनसे पूछा मजा आ कैसा लग रहा बोले एक पंक्ति इन्होंने 22 बार दोहराई वो तो व्यापारी तो वो गणित लगा रहा था गिन गिन रहा था कि कितनी बार गा रहा है कितनी बार दोहरा रहा है।, है तो दोहराना उसी पंक्ति को लेकिन हर बार अलग अलग ढंग से तो सौंदर्य निखरता है इस वैविध्य में सौंदर्य है जबकि अध्यात्म के क्षेत्र में उसी मंत्र को बार बार रिपीट करना है बार बार उसी रामचरितमानस का पाठ बार बार उसी गीता का पाठ बार बार उसी सुंदरकांड का पाठ हनुमान चालीसा का पाठ मंत्र रिसाइटल रेसिटेशन और रिपीटेशन का महत्व है लेकिन कला में रिपीटेशन आया कला खत्म हो जाएगी ये दोनों की अध्यात्म और कला दोनों की विशेषताएं हैं। और धर्म जगत में अध्यात्म में यदि आप बार बार बदलते रहे तो गए काम से एक इष्ट तुलसीदास जी कहते हैं, मैं सिवाय राम के और कुछ नहीं जानता कृष्ण भक्त हो तो कृष्णात् परम किम भी महम न जाने गए तुलसीदास जी कहते हैं वृंदावन में और कहा कि तुलसी मस्तक तब न में जब धनुष बाण लोहा क्या कहूं छवि आज की है तो बड़ी सुंदर छवि लेकिन मेरा इष्ट मुरलीधर नहीं धनुर्धर है तो जरा मुरली नीचे रखकर तेने की धनुष उठाई ले वो तो तो मैं नमस्कार करूं यह धर्म जगत है यह अध्यात्म जगत है एक एक इष्ट एक निष्ठ एक में निष्ठा एक हमारा इष्ट तो बाकी सब देवता करें अस्वीकार करें क्या बोले ना पत्नी का पति तो एक ही होता है लेकिन पति से संबंधित जितने हैं वो सब उसके परिवार के हैं सेवा तो सबकी करेगी सबका स्वीकार करेगी कि ये मेरा जेठ है ये मेरी जिठानी है ये मेरे देवरजी हैं, ये मेरी देवरानी है यह मेरी ननंद है स्वीकार सबका ये मेरी सास जी है ये मेरे ससुर जी हैं लेकिन ये सब उस नाते हैं जो मेरा एक है पति उसके नाते ये सब मेरे हैं लेकिन पति के प्रति जो भाव है वैसा भाव दूसरे के प्रति नहीं हो सकता ऐसा भाव यदि किसी दूसरे के प्रति हुआ तो गभिचार हो जाएगा इसलिए भगवान कहते हैं अब अव्यभिचारिणी भक्ति से जो मुझे बचते हैं ये गीता में जो अव्यभिचारिणी भक्ति की बात आई है वो इस संदर्भ में देखना पति के प्रति जो भाव है उसका वो अनन्य है ऐसा दूसरे के प्रति नहीं भक्ति में अनन्यता चाहिए कृष्ण कहते हैं अनन्याचितों जना पर्युपास तेषा नित्याभियुक्ता योगक्षेम भहाम्य हम और पति का स्वीकार करें और पति के पिता का और प... मां का स्वीकार न करे तो सॉरी टू से लेकिन आजकल कभी कभी बच्चे जब शादी करने के लिए मिलते हैं एक दूसरे से इंटरव्यू करते हैं तो कभी कभी लड़कियां पूछती है तुम्हारे घर में गार्बेज कितना है गार्बेज यानी बूढ़े मां बाप ये हमारे यहां की तो बात नहीं विदेश की बात कर रहा हूं मैं हमारे बच्चे तो बड़े प्यार घर भरा भरा होना चाहिए साहब मैं और मेरा पति हम दो और हमारे दो ये इसमें क्या रखा है घर भरा भरा हो अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली या अनडिवाइडेड फैमिली ज्वाइंट फैमिली उसमें जीने का जो आनंद है मजा ही कुछ और लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ा है पता नहीं क्यों इनटॉलरेंस बढ़ा है आदमी आदमी को टॉलरेट नहीं कर पाता है. मैं कहता हूं एजुकेशन बढ़े तो उसके साथ समझ बढ़नी चाहिए और जहां समझ बढ़ती है समझदारी बढ़ती है वहां आदमी थोड़ा टॉलरेंट भी कर लेता है तो परिवार टूटेंगे नहीं बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग के पीछे अनेक कारण हैं उसमें से एक कारण टूटते हुए परिवार भी है उसमें से एक कारण अब ये उसका पूरा एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टूटती हुई कुटुंब व्यवस्था टूटते हुए परिवार ग्लोबल वार्मिंग को कैसे बढ़ा रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग जितने परिवार टूटेंगे उतने ही तुम नेचुरल रिसोर्सिस को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करोगे एक्सप्लोइ करोगे उसको यूटिलाइज करोगे उतनी बिजली ज़्यादा चाहिए उतनी सीमेंट ज़्यादा चाहिए उतना लोहा ज़्यादा चाहिए उतनी ईंटे ज़्यादा चाहिए उतनी ज़मीन ज़्यादा चाहिए उतना पानी ज़्यादा चाहिए उतनी लकड़ी ज़्यादा चाहिए क्यों पहले एक ही बड़े मकान में सब लोग रह रहे थे अब दोनों बेटे अलग अलग हुए तो इसने अलग कोठी बनाई इसने अलग कोठी बनाई तो कोठी बनाने के लिए जितना भी चाहिए मतलब तो नेचुरल रिसोर्सिस ही तुम यूटिलाइज कर रहे हो ना तो उतना नेचर के ऊपर दबाव बढ़ता है प्रेशर बढ़ता है ऋषि मुनि कम से कम लेकर के सृष्टि से और आध्यात्मिक लाभ ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने की भावना से अपने जीवन को जीते थे इसलिए बाहर कोई ज्यादा संपत्ति कोई सुविधाएं ऋषि के पास नहीं थी लेकिन अंदर से इतने समृद्ध थे इतने भरे हुए थे सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग लेकिन आजकल हम बाहर से बहुत भरे हुए हैं बहुत साधन संपन्न है और भीतर से बिल्कुल खाली भीतर से बिल्कुल दरिद्र भिखारी इंसान इस चीज को आज नहीं समझेगा और अपनी जीवन शैली इस तद अनुरूप नहीं बनाएगा तो आने वाले दिनों में इंसान अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा रिश्मनियों से सीखना है तो भागवत महापुराण पुराण पुरा नवम जो पुराना होते हुए भी नूतन लगता है नित्य नया उसको कहते हैं पुराण और भागवत महापुराण है क्योंकि वैसे पुराण के पांच लक्षण कहे गए हैं शास्त्रों में किंतु भागवत के अत्रसर्गो यह, दस लक्षण हैं अत्र सर्गो विसर्गस् स्थानम पोषण मूतय निरोधो मुक्तिराश्रयः दस लक्षण हैं महापुराण तो ये नाम हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण संक्षेप में हमने इस नाम के ऊपर विचार किया इदम भागवतम नाम पुराणम् ब्रह्म सम्मितम लिखा रामचरितमानस का नाम रामचरितमानस में ही तुलसीदास जी ने लिखा स्पष्ट किया राम मानस किसने रचना की भागवत की कब रचना हुई कहां हुई कब क्यों किसकी प्रेरणा इत्यादि प्रश्न शबन का ऋषियों ने पूछे हैं इस चर्चा से कल की कथा को हमने विराम दिया था अब सुतजी उन प्रश्नों का जवाब देते हैं भागवत के विषय में चार प्रश्न भागवत की रचना कहां हुई कब हुई क्यों यानी किस प्रयोजन से हुई और किसकी प्रेरणा से हुई द्वाबरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर जात पराशराद योगी वा सद्याम जी कहते हैं इस चतुर्युगी का तीसरा युग द्वापर चल रहा था तब पराशर ऋषि से सत्यवती माता से भगवान वेद व्यास जी का प्रागट्य हुआ पराशर पुत्र हैं इसलिए पाराशर्य कहलाए यमुना के कृष्ण द्वीप में वे रहे इसलिए कृष्ण द्वैपायन भी कहलाए बद्रिकाश्रम में जाकर तपस्या किए बादरायण भी कहलाए वेद एक हुआ करता था उसका विस्तार किए वेदों को व्यवस्थित किए इसलिए वेद कहलाए पहले एक वेद हुआ करता था श्रुतियां बढ़ती चली गई और फिर विभाजन करके चार वेद बनाए व्यास जी ने ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, ये चार वेद ऋग्वेद होताओं को दिया यजुर्वेद को, सामवेद को, अथर्ववेद ब्रह्मा के लिए अब ये कौन है बोले ये चारों मिलकर के यज्ञ संपन्न करते हैं होता, अध्वर्यु उद्गाता और ब्रह्मा होता का, का काम क्या है होम करने का स्वाहा स्वाहा अध्वर्यु का, का काम सब तैयारी करने का उद्गाता का, का काम श्रुतियों के भिन्न भिन्न सूक्तों के द्वारा देवताओं का स्तवन करना और ब्रह्मा का काम ओवरऑल सुपरविजन करना कि विधिपूर्वक हो रही है ना हर बातें यज्ञ विधिपूर्वक हो रहा है जिसको तुम मैनेजमेंट कहते हो ना ये हमारे कर्मकांड में भी है यज्ञ में भी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क जिम्मेदारी और अधिकार और फिर कोऑर्डिनेशन चारों में वेद का जिनको अधिकार नहीं था वेद समझने में बहुत बड़ी सूक्ष्म बुद्धि लगती है ज्ञावान होते हैं वे समझ सकते हैं वेदों की बातें बड़ी सूक्ष्म हैं स्थूल बुद्धि से वेदों का तात्पर्य समझ में नहीं आ सकता तो सबकी ये योग्यता नहीं होती पात्रता नहीं होती वेद कहते हैं सूर्य आत्मा जगतअ यह सूर्य जगत की आत्मा है दो सूर्य को जगत की आत्मा कहा इसका मतलब क्या है और आप इसमें झाकोगे देखोगे तो पाओगे कि इसमें विज्ञान है वह बात बिल्कुल सही है सूर्य जगत की आत्मा है यदि सूर्य न रहेगा तो यह जगत नहीं टिकेगा यह जीव सृष्टि नहीं टिकेगी सकल ऊर्जाओं का स्रोत सविता है सूर्य वेदों का अधिकार जिनको नहीं था उन पर कृपा करके पुराणों की रचना किया व्यास जी ने ताकि पुराण और इतिहास की कथा के द्वारा वेदों के तात्पर्य को लोग समझ सकें इतना करने के उपरांत भी व्यास जी को संतोष नहीं हुआ बड़े अशांत थे बड़े दुखी थे व्यथित थे तब उनके आश्रम में देवर्षि नारद आते हैं नारद जी का स्वागत पूजन करते हैं व्यास जी पूछते हैं कि महाराज मैंने इतना कुछ किया फिर भी संतोष क्यों नहीं मुझे मैं भीतर से अशांत हूं व्यथित हूं तब नारद जी ने बताया आपने सब कुछ किया है लेकिन आपने भाव से जितना भगवान का भजन करना चाहिए वो नहीं किया आदमी भले ही अपने अपने क्षेत्रों में सफलता के शिखरों को छूता हो बहुत धन कमा लिया बहुत नाम कमा लिया सत्ता के शीर्ष पर आरूढ़ हो गया लेकिन भीतर से आदमी अशांत होता है क्योंकि जो करने लायक है वो तो किया ही नहीं कहते कोटिम त्यक्ता हरिम स्मरित इसलिए पिछली आयु में राजा महाराजा भी सब कुछ छोड़ करके बन में चले जाते थे संत कहा नीति दसानन के चौथेपन जाय नृपकानन त्याग में शांति एक समय आता था सब कुछ छोड़ करके अपने आत्मा के कल्याण के लिए चले जाते थे वन में भजन के लिए सब मुश्किल यह है कि आजकल पकड़ तो लेते हैं पकड़ना भी मुश्किल लेकिन बाद में छोड़ना तो और मुश्किल यदि किसी तरह पकड़ लिया भी तो फिर छूटता नहीं राजा महाराजा अब भागवत में सुनेंगे कि एक समय आया छोड़ दिया उत्तराधिकारी को सब कुछ सौंप कर और स्वयं चले गए वन में एक समय आया राजा दशरथ ने सोचा बस हो गया इत्यने अलम बहुत हो गया अब यह छोड़ दिया जाए सौंप दिया जाए श्रवण समीप भय सित केसा ऐसा लग रहा था मन हज जरठपन अस उपदेशा बुढ़ापा उपदेश कर रहा है कि तो बहुत हो गया राम योग्य हो गए हैं क्यों राम को राजा बना करके जीवन का लाभ प्राप्त नहीं करते इसका मतलब अब तक काम क्रोध लोभ मद मोह राजा बनकर हम पर राज करते रहे अब बहुत हो गया अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल काम क्रोध को महरी चोलना बहुत हो गया बहुत नाच लिए